सब कर एक फल राम चरण रत हो तिनके मन मंदिर बस हो सिय रघुनंदन दो काम को नमोहा लोभ न शोभ न, न राग न द्रोहा जिन के कपट दम्ब निमाया ते हृदय प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरस प्रसंसागारी कही सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोवत शरन तुम्हार तुम्हीं तो छाड़ गत दूसर राम बसु तिनके मन माही जननी समझा नहीं पर नारी धन पराव बिश ते विश भारी जय हर सहि पर संपति देख तो दुखित होई पर विपत विशेषि जे नहीं राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे स्वामी सखा सखापितुमात गुरु जिनके सब तुम ता मन नंद ते बस हो